राजयोग अवतरणिका अब तक हमने देखा इस राजयोग की साधना में किसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष न कर सको तब तक उस पर विश्वास न करो राजयोग यही शिक्षा देता है सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं क्या तुम कहना चाहते हो कि जागृत अवस्था की सत्यता के प्रमाण के लिए स्वप्न अथवा कल्पना की सहायता की जरूरत है नहीं कभी नहीं इस राजयोग की साधना में दीर्घकाल और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है इस अभ्यास का कुछ अंश शरीर संयम विषयक है परंतु इसका अधिकांश मन संयमात्मक है हम क्रमशः समझेंगे मन और शरीर में किस प्रकार का संबंध है यदि हम विश्वास करें कि मन शरीर की केवल एक सूक्ष्म अवस्था विशेष है और मन शरीर पर कार्य करता है तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि शरीर भी मन पर कार्य करता है शरीर के अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है शरीर स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ और तेजस्वी रहता है जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तब उसका मन अस्थिर हो जाता है मन की अस्थिरता के कारण शरीर भी पूरी तरह अस्थिर हो जाता है अधिकांश लोगों का मन शरीर के संपूर्ण अधीन रहता है असल में उनके मन की शक्ति बहुत थोड़े परिणाम में विकसित हुई रहती है अधिकांश मनुष्य पशु से बहुत थोड़े ही उन्नत हैं क्योंकि अधिकांश स्थलों में तो उनकी संयम की शक्ति पशु पक्षियों से कोई विशेष अधिक नहीं हम में मन के निग्रह की शक्ति बहुत थोड़ी है मन पर यह अधिकार पाने के लिए शरीर और मन पर आधिपत्य लाने के लिए कुछ बहिरंग साधनाओं की दैहिक साधनाओं की आवश्यकता है शरीर जब पूरी तरह अधिकार में आ जाएगा तब मन को हिलाने डुलाने का समय आएगा इस तरह मन जब बहुत कुछ वश में आ जाएगा तब हम इच्छा इच्छानुसार उससे काम ले सकेंगे उसकी वृत्तियों को एक मुखी होने के लिए मजबूर कर सकेंगे राजयोगी के मतानुसार यह संपूर्ण बहिर्जगत, अंतरजगत या सूक्ष्म जगत का स्कूल विकास मात्र है सभी स्थलों में सूक्ष्म को कारण और स्थूल को कार्य समझना होगा इस नियम से बहिर्जगत कार्य है और अंतर जगत कारण इसी हिसाब से स्थूल जगत की परिदृश्यमान शक्तियाँ आभ्यंतरिक सूक्ष्मतर शक्तियों का स्थूल भाग मात्र है जिन्होंने इन आभ्यंतरिक शक्तियों का आविष्कार करके उन्हें इच्छानुसार चलाना सीख लिया है वे संपूर्ण प्रकृति को वश में कर सकते हैं संपूर्ण जगत को वशीभूत करना और सारी प्रकृति पर अधिकार हासिल करना इस बृहद कार्य को ही योगी अपना कर्तव्य समझते हैं वे एक ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं जहां हम उन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं वे उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते जिस अवस्था में वे उन सब को पार कर जाते हैं तब वे आभ्यंतरिक और बाह्य समस्त प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं मनुष्य जाति की उन्नति और सभ्यता इस प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति पर ही निर्भर है